गीता चिंतन योगा यदा यदाही नेद्रियासु न कर्म सुनुसजते सर्व संकल्पसन्यासी योगारूढ़ोच्य जब न तो वह इंद्रियों के विषय में आसक्त होता है न ही कर्मों में उस समय ऐसा सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगा रूढ़ कहा जाता है दो सौ बासठ के तीन लक्षण वैसे तो तीसरे श्लोक में भी योगाूढ़ शब्द की प्रकार अंतर से व्याख्या कर दी गई है पर यहाँ पर और भी खुलासा करके बता दे रहे हैं कि साधक कब योगा कहलाता है यहाँ पर योगा के तीन लक्षण बतलाए गए हैं पहला इंद्रिय विषयों में आसक्ति का अभाव दूसरा कर्मों में आसक्ति का अभाव और तीसरा सब प्रकार के संकल्पों का त्याग योगाूढ़ व्यक्ति वह है जिसमें ये तीनों लक्षण होते हैं ऐसा संभव है कि कोई इंद्री भोगों में आकर्षण का अनुभव नहीं करता पर कर्मों में आसक्त होता है मैं एक अच्छे सतपुरुष को जानता हूँ जो इंद्री विषयों के आकर्षण से ऊपर उठे हुए हैं पर अपने सेवा कार्यों की आसक्ति को नहीं छोड़ पाए हैं वे सेवा कार्यों में इतना रमे रहते हैं कि इंद्रियों को प्रिय लगने वाली बातें उनको सेवा कर्म से विचलित नहीं कर पाती है बाह्य दृष्टि से यह बड़ी प्रशंसनीय बात है पर जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तब यह कर्माशक्ति भी बाधक बनकर खड़ी होती है इस कर्माशक्ति से योग नहीं सद पाता जो योगा रूढ़ होने के लिए इंद्रिय भोगों के प्रति विराग को विराग हो साथ ही कर्मों से आसक्ति न हो इसे साधने के लिए संकल्प त्याग का अभ्यास करना पड़ता है हम पूर्व में कह चुके हैं कि संकल्प त्याग का अर्थ सद्वृत्ति की इस का त्याग नहीं है अन्यथा ईश्वर लाभ भी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि बिना संकल्प जगाए मनुष्य अध्यात्म पद पर भी अग्रसर नहीं हो पाता अतएव संक, संकल्प संन्यास से हमें यही समझना होगा कि आसक्ति ममता और देशपूर्वक जो सांसारिक चिंतन किया जाता है वह सब का त्याग करना जब साधक के जीवन में ऐसे तीन लक्षण आकर मिलते हैं तब वह सही मायने में योगारूढ़ की पदवी प्राप्त करता है दो योगारूढ़ और स्थित प्रज्ञ एक ही व्यवस्था के सूचक इस योगारूढ़ और दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञा में कोई अंतर नहीं है कर्मयोग की पद्धति से योग की जिस उच्चतम स्थिति में साधक पहुँचता है उसे योगारूढ़ कहा जाता है और सांख्य योग की पद्धति से जो उच्चतम अवस्था हासिल होती है उसे स्थित प्रज्ञ के नाम से जाना जाता है दोनों के सामान्य लक्षण एक से ही हैं